साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद आत्माद पर खानी व्यतीन स्व परांगश्यतितरात्मा कश्चि धीर प्रत्यगात्मान्षत आवृत्तचक्षु चक्षु छन् इस एक श्लोक में कठोपनिषद के साधना के सारे सूत्र संक्षेप में कह दिए गए और वे ही सूत्र यहाँ पर भिन्न रूप में दिए गए हैं वहाँ कठोपनिषद में साधक के द्वारा क्या कहा जा रहा है साधक कहता है परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू ये जो स्वयंभू है इन्होंने इंद्रियों को बहिर्गामी बनाकर मानो उन्हें नष्ट कर दिया है किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो क्या कोई नष्ट करने के लिए बनाएगा साधक ने कहा हाँ जैसे माँ किसी शिशु को जन्म दे और उसको नष्ट कर दे ऐसे ही स्वयंभू ने इन इंद्रियों को बनाया और बहिरगामी बनाकर नष्ट कर दिया साधक से कहा गया कि तुम अपनी बात ठीक से समझाओ तो साधक ने कहा देखो ये इंद्रियां बहिर्गामी बनी हैं, इसलिए बाहर की ओर देखती हैं भीतर की ओर नहीं देखती हैं उपनिषद साहित्य में ये दो शब्द हैं पराग बाहर और प्रत्यक भीतर उस साधक ने क्या किया वह धीर था उसमें धैर्य था साहस था उसने प्रत्यगात्मन प्रत्येक आत्मा को अंतस्थ आत्मा को जो सत्य है उसे देख लिया कैसे देखा आवृत्त चक्षु आँखों को बंद करके उसने उस भीतर छिपे हुए तत्व को देख लिया यहाँ पर आँखें उपलक्षण है सभी इंद्रियों को उसने भीतर की ओर मोड़ दिया क्यों मोड़ दिया अमृतत्व मिक्षण अमृता की इच्छा करता हुआ अमरता का तात्पर्य क्या है एक तात्पर्य तो यह है जो यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो उसके पश्चात ही वह अमर हो गया उसके आने जाने का जो चक्कर था छूट गया उसका दूसरा तात्पर्य है इसी जीवन में वह सारे बंधनों को काट लेता है और जीवन मुक्त होकर विचरण करता है ये दोनों ही अर्थ केनोपनिषद में आए हैं केनोपनिषद में है इह चेद वेदी दत्यम अस्थि न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि इसी जीवन में उस सत्य को जान लो तो महान लाभ है और नहीं जाना तो महान विनाश है अमृतत्व के संदर्भ में तो यहाँ पर भी ठीक वही बात प्रकार अंतर से कही जा रही है शिष्य ने पूछा कि वह तत्व कौन सा है जिसकी इच्छा और प्रेरणा से ये इंद्रियां काम करती हैं मन काम करता है तो गुरु ने कहा कि आँखों की आँख कानों का कान प्राण का प्राण मन का मन वाणी की वाणी यह भीतर की ओर ले जाने का प्रयास है जैसे एक सामान्य भौतिक उदाहरण लौकिक उदाहरण है मान लो किसी से पूछा जाए अच्छा वह बल्ब किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से जलता है पंखा किसकी इच्छा से चलता है हीटर किसकी इच्छा से जलता है कूलर किसकी इच्छा से चलता है प्रेरित होता है तब कोई उत्तर दे बल्ब का एक बल्ब है हीटर का एक हीटर है कूलर का एक कूलर है तब वह क्या है वह बिजली है बिजली की इच्छा और प्रेरणा से बल्ब जलता है हीटर जलता है कूलर चलता है ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र का यह प्रश्न है कि किसकी इच्छा और प्रेरणा से इंद्रियां काम करती हैं तो गुरु ने बताया कि आँखों की आँख कानों का कान आदि भीतर चलने को कहा गया अच्छा गुरु जी आपने तो कहा कि आँखों की आँख कानों का कान मन का मन तो फिर उसको कैसे जाने क्या हम आँखों की आँख को देख सकते हैं कानों के कान को सुन सकते हैं वह मन का मन है तो क्या हम उसके संबंध में कुछ मनन कर सकते हैं प्राणों का प्राण है क्या हमें उस प्राण के स्पंदन का अनुभव हो सकता है वह वा वाणी की वाणी है तो क्या उसे बोलकर समझाया जा सकता है गुरुजी ने कहा कि नहीं वस्त, न चक्षुर गच्छति, न गच्छति, नो मनो न विद्म न विजानीमो यथत अनुशिष्याद विदिताद अथो अविदता शुश्रूम प्रवेशा ये नस्त व्याचरे तीसरे मंत्र में मानो इस प्रश्न का उत्तर है कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गति वहाँ आंखें नहीं जा सकती है न वाक गच्छती नो मन न वहाँ वाणी जा पाती है न मन जा पाता है हम भी नहीं जानते हैं न विद न भी जानीमह हम यह भी नहीं जानते कि कैसे मुझे तुम्हें समझा दें हमें क्यों समझ में नहीं आता है इसलिए नहीं आता है कि अन्यद एवं अविदा अविदिता वह विदिश से अन्य है जैसे विदित की एक श्रेणी है हम जिन जिन पदार्थों को जानते हैं वे विदित की श्रेणी में आते हैं पर आत्म तत्व विदित की श्रेणी से भिन्न है इसलिए कहा गया कि वह विदित से भिन्न है तो फिर कह दीजिए कि उसको जाना ही नहीं जा सकता नहीं नहीं ऐसी भी बात नहीं है वह अविदित से ऊपर है अविदित से परे है अविदितादथी इतिशुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तद्याच चक्षरे ऐसा हमने अपने पहले के गुरुओं से सुना है जहाँ से ज्ञान की परंपरा चली है जो अपने पूर्व पुरु पुरुष हैं जिन्होंने हमारे प्रति इसका आख्यान किया था